भगवान विष्णु के बिना देवगण अनाथ हैं अतः उनके बिना वे संसार में देव कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते संपूर्ण भूतों के नायक भगवान विष्णु समस्त प्राणियों द्वारा वंदित हैं वे देवताओं के नाथ कार्य कारण ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्मर्षियों को शरण देने वाले हैं ब्रह्मा जी उनकी नाभि में हैं और मैं शरीर में है संपूर्ण देवता भी उनके शरीर में सुखपूर्वक स्थित हैं वे भगवान कमल के समान नेत्र धारण करते हैं उनके गर्भ में श्री का निवास है वे सदा लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं शांग नामक धनुष सुदर्शन चक्र और नंदक नामक खंग उनके आयुध हैं संपूर्ण नागों के शत्रु गरुण उनकी ध्वजा में विराजमान हैं उत्तमशील शौच इंद्रिय संयम पराक्रम वीर्य सुदृढ़ शरीर ज्ञान सरलता कोमलता रूप और बल आदि सभी गुणों से वेष शोभित हैं उनके पास संपूर्ण दिव्यास्त्रों का समुदाय है उनके योग माया में सहस्त्रों नेत्र हैं वे विकराल नेत्रों वाले भी हैं उनका हृदय विशाल है वे अपनी वाणी से मित्रजनों की प्रशंसा करते हैं कुटुंबी और बंधुजनों के प्रेमी हैं क्षमाशील अहंकार शून्य और वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं वे भयातरों के भय का अपहरण और मित्रों के आनंद की वृद्धि करने वाले हैं समस्त प्राणियों को शरण देने वाले और नदी के पालक हैं शास्त्रों के ज्ञाता और ऐश्वर्य संपन्न हैं शरण में आए हुए मनुष्यों के उपकारी और शत्रुओं को भय देने वाले हैं नैतिकज्ञ नीति संपन्न ब्रह्मवादी जितेन्द्रिय और उत्कृष्ट बुद्धि से युक्त हैं वे देवताओं के अभ्युदय के लिए महात्मा मनु के वंश में अवतार लेंगे उस अवतार में वे ब्राह्मणों का सत्कार करने वाले ब्रह्मस्वरूप और ब्राह्मणों के प्रेमी होंगे यदकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण राजगृह में जरासंध को जीतकर उनकी कैद में पड़े हुए राजाओं को छुड़ाएंगे पृथ्वी के समस्त रत्न उनके पास संचित होंगे वे अत्यंत पराक्रमी होंगे भूतल पर दूसरा कोई वीर उन्हें पराक्रम द्वारा परास्त न कर सकेगा वे विक्रम से संपन्न समस्त राजाओं के भी राजा और वीर मूर्ति होंगे भगवान वासुदेव द्वारका में रहते हुए दुर्बुद्धि दैत्यों को पराजित करके इस पृथ्वी का पालन करेंगे आप सब लोग ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की सेवा में उपस्थित हो सनातन ब्रह्मा जी की भांति उनका यथा योग्य पूजन करें जो मेरा तथा पितामह ब्रह्मा का दर्शन करना चाहता हो उसे परमप्रतापी भगवान वासुदेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए उनका दर्शन होने से ही मेरा भी दर्शन हो जाता है इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए तपोधनों भगवान वासुदेव ही ब्रह्मा हैं ऐसा जानो जनपर कमल नयन भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे उन पर ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे संसार में जो मानव भगवान केसो की शरण लेगा उसे कीर्ति यश और स्वर्ग की प्राप्ति होगी इतना ही नहीं वह धर्मात्मा होने के साथ ही धर्म का उपदेश करने वाला आचार्य होगा महातेजस्वी भगवान विष्णु ने प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से धर्मा अनुष्ठान के लिए कोटि-कोटि ऋषियों को उत्पन्न किया वे सनत कुमार आदि ऋषि गंधमादन पर्वत पर विद पूर्व तपस्या में संलग्न हैं इसलिए धर्मज्ञ एवं प्रवचन कुशल भगवान विष्णु सबके लिए नमस्कार करने योग्य हैं वे वंदित होने पर स्वयं वंदना करते हैं और सम्मानित होने पर स्वयं भी सम्मान देते हैं जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता है उस पर वे भी सदा कृपा दृष्टि रखते हैं जो उनकी शरण में जाता है उसकी ओर वे भी बढ़ आते हैं जो उनकी अर्चना करता है उसकी वे भी सदा अर्चना करते हैं इस प्रकार आदि देव भगवान विष्णु हैं उनकी आराधना के लिए बड़ी भारी तपस्या की है देवताओं ने भी सनातन देव श्री हरि का सदा ही पूजन किया है भगवान के अनुरूप निर्भयता से युक्त हो उनकी शरण में जाकर उनकी आराधना में मन लगाया है संपूर्ण द्विजों को चाहिए कि वे मन वाणी और क्रिया द्वारा भगवान देवकी नंदन की सेवा में उपस्थित हो यत्न पूर्वक उनका दर्शन और नमस्कार करें मुनिवरों मैंने इसी मार्ग का अनुष्ठान किया है उन सर्वदेवेश्वर भगवान का दर्शन कर लेने पर संपूर्ण देवताओं का दर्शन हो जाता है उन महाबारा रूपधारी सर्वलोकपितामह जगतपति भगवान विष्णु को मैं नित्य प्रति प्रणाम करता हूं उन्हें श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर बलराम जी होंगे जिनका श्वेत गिरी के समान गौर वर्ण होगा इस पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग ही उनके रूप में अवतीर्ण होंगे वे भगवान शेष बड़ी प्रसन्नता के साथ सर्वत्र विचरण करते हैं वे अपने फण से पृथ्वी को लपेट करके स्थित हैं यह जो भगवान विष्णु कहलाते हैं वही इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत हैं जो बलराम हैं वही समस्त इंद्रियों के स्वामी धरणीधर अच्युत हैं वे दोनों पुरुष सिंह दिव्य रूप एवं दिव्य पराक्रमी हैं उन दोनों का दर्शन और सादर आदर करना चाहिए वे क्रमशः चक्र और हल धारण करने वाले हैं तपोधन मैंने तुम लोगों से भगवान के अनुग्रह का यह उपाय बताया है अतः तुम सब लोग प्रयत्न पूर्वक यदुश्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करो श्री वासुदेव के पूजन की महिमा तथा एकादशी को भगवान के मंदिर में जागरण करने का महात्म्य ब्रह्म राक्षस और चांडाल की कथा मुनियों ने कहा महर्षि हमने भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत महात्म्य सुना वह सब पापों को दूर करने वाला पुण्यमय धन्य एवं संसार बंधन का नाश करने वाला है महामुने श्री वासुदेव के पूजन में संलग्न रहने वाले मनुष्य उनका विधि पूर्वक भक्ति भाव से पूजन करके किस गति को प्राप्त होते हैं दास जी बोले मुनिवरों तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है यह वैष्णवों को सुख देने वाला विषय है ध्यान देकर सुनो वैष्णवों के लिए स्वर्ग और मोक्ष दुर्लभ नहीं है वैष्णव पुरुष जिन जिन की अभिलाषा करते हैं उन सबको प्राप्त कर लेते हैं जैसे कोई पुरुष कल्पवृक्ष के पास पहुंच जाने पर अपनी इच्छा के अनुसार फल पाता है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है भक्त मनुष्य श्रद्धा और विधि के साथ जगत गुरु भगवान वासुदेव का पूजन करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल स्वरूप स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं जो लोग सदा भक्ति पूर्वक अविनाशी वासुदेव जी की पूजा करते हैं उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो समस्त मनोवांछित फलों के देने वाले सर्व पाप हारी श्री हरि का सदा पूजन करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री शूद्र और अंत्यज सभी सुरश्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करके परम गति को प्राप्त होते हैं दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास पूर्वक एकाग्र चित्त हो विधि पूर्वक स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहने इंद्रियों को अपने काबू में रखें और पुष्प गंध धूप दीप नैवेद्य नाना प्रकार के उपहार जप होम दक्षिणा भांति भांति के दिव्य स्तोत्र मनोहर गीत वाद्य दंडवत प्रणाम तथा जय शब्द के उच्चारण द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें पूजन के पश्चात रात्रि में जागरण करके श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कथा वार्ता करें अथवा भगवत संबंधी पदों का गान करें यूं करने वाला मनुष्य भगवान Shri विष्णु के परम धाम को जाता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है मुनियों ने पूछा महामुने भगवान विष्णु के लिए जागरा करके गीत गाने का क्या फल है उसे बताइए उसका श्रवण करने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है व्यास जी बोले मुनिवरों भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय गान करने का जो फल बताया गया है वह क्रमशः वर्णन करता हूं सुनो इस पृथ्वी पर अवंती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी जहां शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु विराजमान थे उस नगरी के किनारे एक चांडाल रहता था जो संगीत में कुशल था वह उत्तम वृत्त से धन पैदा करके कुटुंब के लोगों का भरण पोषण करता था भगवान विष्णु के प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी वह अपने व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करता था प्रत्येक मास की एकादशी तिथि को वह उपवास करता और भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें गीत सुनाया करता था वह गीत भगवान विष्णु के नामों से युक्त और उनकी अवतार कथा से संबंध रखने वाला होता था